प्रश्नोत्तर दीप माला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा क्या गृहस्थ को साधु का अन्न खाने से दोष लगता है समाधान यह तो खाने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है खाना दो प्रकार का होता है एक खाने की दृष्टि से दूसरा प्रसाद की दृष्टि से यदि गृहस्थ प्रसाद रूप में साधु के यहाँ भोजन ग्रहण करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में तो आश्रम में भंडारे का प्रसाद पाने को बहुत महत्व देते हैं उसे बड़ा पवित्र समझते हैं बड़े पैसे वाले लोग भी साधारण लोगों के साथ जमीन पर बैठकर श्रद्धा से प्रसाद पाते हैं परंतु जो व्यक्ति स्वाद की दृष्टि से अथवा सुविधा पैसा बचाना या काम चोरी की दृष्टि से खाता है उसे तो दोष जरूर लगेगा अतः गृहस्थों को इस विषय में सावधान रहना चाहिए जिज्ञासा मुझे असत्य बात और अन्याय पर बहुत क्रोध आता है कृपया इसे शांत करने का कोई उपाय बताए समाधान क्रोध को शांत करने का उपाय तो सरल है केवल अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है पहले ट्रेन में यात्रा के समय यदि कोई मेरी बगल में बीड़ी सिगरेट पीता तो मुझे बड़ा खराब लगता था बहुत क्रोध भी आता था हमारे मन का नहीं होता था इसलिए क्रोध आता था एक दिन मन में ऐसा विचार आ गया कि इस मन की शांति के लिए तुम चाहते हो कि वह बीड़ी न पिए और वह अपने मन की शांति के लिए पीता है अपने मन की शांति के लिए तुम ऐसा सोचते हो उसके मन को अपना क्यों नहीं मानते उस मन में प्रसन्नता हो यही ठीक है हम सहन कर लेंगे ऐसे विचार से क्रोध आना खत्म हो गया इस विचार का प्रभाव मैंने देखा कि मेरे मन में ऐसे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रहती थी हमने ऐसा सुना है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार हिमालय यात्रा में रास्ता भटक गए थे तीन चार दिन तक जंगल में कहीं भोजन नहीं मिला अचानक देखा कि एक बाघ रास्ते में खड़ा गुर्रा रहा है उन्होंने वहाँ खड़े खड़े आँखें बंद कर ली भय भी लगा कुछ देर बाद मन में विचार आया कि मुझे बहुत भूख लगी है यदि इस समय भोजन मिल जाए तो कितना आनंद आएगा क्या पता इस बाघ को भी कई दिन से भोजन न मिला हो यह शरीर को खा ले तो इसे भी बहुत आनंद मिलेगा ऐसा विचार आते ही अंदर आनंद आ गया भय दूर भग गया कुछ देर बाद आंखें खोली तो बाघ वहाँ नहीं था मेरे कहने का तात्पर्य है कि दूसरे के मन को सुख देने की वृत्ति मन में आ जाए तो क्रोध भय आदि विकार शांत हो जाते हैं क्रोध तो इसीलिए आता है कि अपने मन का नहीं हुआ अरे तुम्हारे मन का नहीं हुआ तो दूसरे के मन का हो गया बात इतनी ही है यदि कहो कि दूसरा अन्याय कर रहा है तो इसके लिए कानून तुम्हारे हाथ में नहीं है वह तो परमेश्वर के हाथ में है एक अन्याय वह कर रहा है तुम क्यों दूसरा अन्याय करने जा रहे हो क्रोध करना भी तो अन्याय ही है तुम अन्याय मत करो न्याय में रहो तो थोड़ा विचार करने पर क्रोध शांत हो जाएगा क्रोध को सहने की शक्ति सब में है पैसे के लोभ से व्यक्ति क्रोध को सह लेता है तो परमार्श के लोभ से क्यों नहीं सहता साधक के अंदर परमार्श का महत्व ठीक प्रकार बैठ जाए वह सोचे कि क्रोध से तो हमारा परमार्श ही बिगड़ जाएगा तो सह लेगा गीता में कहा भी है सकनो तिहई वह यह शरीर विमोक्षण काम क्रोधोभव वेगम सयुक्त ससुखी सुखी रह व्यक्ति क्रोध को सह लेगा तभी उसे नृत्त कर पाएगा अन्यथा नहीं जिज्ञासा मोह का स्वरूप कैसा होता है समाधान संसार में कोई भी वस्तु आपको मिले तो आप हमेशा उसे पकड़ कर नहीं रख सकते पर आप सोचते हैं यह हमेशा हमारी रहेगी ऐसे ज्ञान का नाम ही मोह है जो वस्तु सदा रहने वाली नहीं है उसे आप नृत्य समझते हैं जो वस्तु आपकी नहीं है उसे आप अपनी समझते हैं इसी का नाम है मोह जो वस्तु रह नहीं सकती उसे पकड़ कर रखने का प्रयास करना जैसे वानरी का बच्चा मर जाए तब भी उसे पकड़ कर रखती है यह उसका मोह है